श्री श्री राम कृष्ण कथा श्रीरामकृष्णकमृत दक्षिणेशरे श्रीरामकृक्त तथा ठनठने पंचदश परचेद श्रीरामकृष्णो मणिप्रभृतिमकृष्णो मणिना सहालपति राखालटूरसादय सी श्रीरामक मणिप्रति अस्त केचन कृष्ण लीलाया कृष्णलीलाध्यात्म व्याख्या कुर कि मनुषे मणि ना तदस्तुएव शरशय्या देहत्याग सवदत कृंदा पीड़ाकृति ना चिंतिया ये साक्षाण अर्जुनसारथि अभवत पांडवानाम एतावति विपद तदा तल्लीया कि बोधुम न समर्थ अत क्रंदा पुनः भवान प्राह हनुमता ग अहम वारथि नक्षत्र तत्स न वेदमी अहम कवल राम चिंता कौमी भवता तु वस्तुवयमृत किमपि अस्ति ब्रह्म शक्ति कि अबाधीत ज्ञाने ब्रह्म ब्रह्मज्ञा सवय में प्रतीयते येक अद्वित श्रीरामकृष्ण आम सत्यम वस्तु आहर्तव्य कंटकबन उत्तम मगेण वो नाना ना सत्य न्याटाख्यन साधुना गदिता साधु सेवा न जाता एकत्र साधु सेवा एक साधुसेवा स्म साधूना बहु संदेव वजती अस्मा सवाद तत अ संप्रदान जात सर्वे अंतस प्रस्था गलिका भोजन चंपा मणि तोतापुरी श्री श्रीरामकृष्ण हाजरा वदती साधारणी वाचा वाचाअल सर्वे वदी मद्घटयंत्र चलती पश्य नाराणशास्त्रि अत्यवैराग्यं तो जात एतावा महां पंडी भार् विसृज्य भूत, मनसो निःशेषतः कामली कांचन त्याग सती योग कचिद योगिलक्षण दृश्य से तोभ्यं षक्र विषयक वक्त योगिषक्री भि तत्पया तम साक्षाकुच्चक्रुता है वेदांत मते श्री मणि वेदते सप्तूम श्रीरामकृष्ण नि वेदातमत वेदमत षक्रा कीदा जाक्षभ्यंतरे सर्वाणी पद्मा सी योगि द्रष्टुम शक्न यहाप्त्री मणि आम महोदया योगिश्य एक ग्रथेस्ती एक काचोस्ती स्थौल्यदर्शक तरण दृश्यते चेद्चोदीया अ महिलान प्रदर्श्य तथा योगद्वारा तवाणी सूक्ष्म हैीरामकृष्ण पंचवटिया प्रकोष्ठ मध्ये स्थावत मणि तत्को रात्रिवास कौती प्रत्युष तस्काकी गानम गाती गौर हे अहम साधन भजनह स्पर्शे न पवित्रीकु अहम दीनहन चरण प्राप्ति प्राप्मी भो चरणं तो नई प्राप्त गौर कवल आशय वीत मे दिन सहसा वातायन प्रति दिखाँ पश्य श्रीरामकृष्णो दंडा स्पर्शेन पाय अहम दीनहन शुवा तचु किय अश्रुपूर्ण गानं गानी अहम काशायं वा अंगे धारयी शंखकुंडलम धाराया अहम योगिनी वेशेन या तद्देशुर हरि श्री श्रीरामकृष्णे सह राखालामती परेद्युशुक्रवास परेद्यु दिसेबर मसल से एक पौष्ठ सप्तमो दिवस कृष्ण अष्टमी प्रातः श्रीरामकृष्ण बिल्वत मणिना सह अनेथ कथय साधन से नानगुजक कांचन त्यागक किंच क्वचित क्वचित मन एव भवति एवे गुरतर्वा कथय भोजना परं पंचवटी आगता मनोहर पीतांबरधारी पंचवट्या वैष्णवस्वाम सगताख्य संप्रदष्णव पृछति तव कटिबंधकोपीनों स्व ब्रूहि नानक संप्रदायस्य सन्यासी अपराकसं संयासी सगता हरीशराखाल सन्यासी निराकारवादी, श्री प्रभुस्तम प्रभुस्थ साकार अ चिंत उपदीरामक साधुभृते निज् उपरी उपरी प्लोन रन न, न प्राप्ति ईश्वरस्तु निराकार अवती साकारो की साकारचिताशु भक्तिर्भव तदा पुनः निराकारचिता यहां ततो पढ़्वा तत्पत्रेखा कर्म कौती